देखि रामयतिरुचिर तलावा मज्जनुन परम सुख पावा देखि सुंदर तरु बर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया पुनि सकल देव मुनियाए स्तुति करी निज धाम सि बैठे परम प्रसन्न कृपा रामुजन कथाराम श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर कर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे लक्ष्मण जी से रसी कथाएं कह रहे हैं बिरवंत भगवंत ही देखे नारद मन भाच बोर साप कारम सहत राम ना दुख भाराम ऐसी ऐसे प्रभु ही बिलो कों जाए पुण्य बन ही ऐसे अवसर आए यह विचार नारद कर बिना गए जहा प्रभु सुख यासी नाम भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ उन्होंने विचार किया कि मेरे हिसाब को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं दुख उठा रहे हैं ऐसे भक्त व प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा यह विचार कर नारद जी हाथ में बीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे गावत राम चरित मृदु बे प्रेम सहित बहुभा उठाए रखे बहुत बार उर लाए स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे वे कोमलवाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके लिए चरण धोए विधि कर प्रभु प्रसन्न जी अजान नारद बोले बचन तबन रूह सरो बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर यगम सुगम बरदायक देहु एकबर बर दे माग स्वामी यद्यपि जानते अंतर जामी जानहु मौ मु तुम मोर सुभाव जनसन कबहुके करऊ दुराव कवन बस तुसे प्रिय मोहिलाएगी जो मुनि भर न सको तुम माएंगे हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं हे स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ वह मुझे दीजिए यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं श्री राम जी ने कहा हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो क्या मैं अपने भक्तों के कभी कुछ छिपावा करता हूँ मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते जन कहु कछुअ नहीं मोरे अस कही भी, अस भी तब नारद बोले हर साये अस बर मा गऊ कर प्रभु के नाम सुच कह अधिक एक काम राम सकल नामन ते अधिकाम हो नाथ यग खगन बधिका मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो तब नारद जी हर्षित होकर बोले मैं सेवा वर मांगता हूँ यह धृष्टता करता हूँ मैं ऐसा वर मांगता हूँ यह धृष्टता करता हूँ यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़ हो और पापरूपी पक्षियों के समूह के लिए वह वधिक के समान हो राकार राम नाम सोई सोम अपर नाम उदन बिबल बसहु भगत उतु मुन सन कहवो कृपा सिन्धुरघनाथ नारद मनहर अब की भक्ति पूर्णिमा रात आपकी पूर्णिमा की, की रात्रि है उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु ऐसा ही हो कहा तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया